न जलधरुषे गोपबूटी दुकूलचौराय तस्में नम संसारमृह शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः श्वरो गुररात्मे मूर्ति भेद विभागि व्योम पद्पेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शातिशाशा हरेमंगल चुन सामान्य परिहीनास्तु कहा गया अच्छा कल का पाठ में था सब निर्गुण क्रिया उसका अर्थ हो गया गुणवत्त अवृत्ति धर्मवत्वम और दूसरा कहा गया कर्मवत अवृत्ति पदार्थ विभाजक धर्मवत्तम कहा गया ये पदार्थ विभाजक उपाधि ये क्यों कहना पड़ा खाली कर्मवत अवृत्ति धर्मवत्व कह देते आकाशत्व उसमें आकाशत्व आकाश में भी साधर्म्य गुणादि का साधर्म्य चला जाता अभी गुणवत्त अवृत्ति धर्मवत्म इसमें तीन संबंध आया गुणवत्त किस संबंध से और अवृत्ति प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध गुणवत् अवृत्ति अवृत्ति में जो प्रतियोगिता अवश्य वृत्ति जिस संबंध से होना है क्या संबंध था समवाय अन्य तरह तो संबंध अवृत्ति धर्मवत्वम अवृत्ति धर्म, धर्म तदवान वो किस संबंध से समवाय स्वरूप अन्य तरह संबंध ठीक है अच्छा आगे देख रहे थे सामान्य तो सामान्य नहीं रहते हैं तो सामान्य जहाँ रहता है किस समझ से रहता है समवाय से और ये चार जो सामान्य परिहीना हो गए किस समझ से परिहीना समवाय से समवाय से रहता है जहाँ रहता है और ये चार में नहीं रहते हैं तो किस समंध से नहीं रहते हैं समवाय से इसलिए कहा गया मूल में सामान्य अनधिकरणत्व अर्थात तो सामान्य का अधिकरण नहीं है सामान्य का समवाय संबंध से अधिकरण नहीं है आ गया सामान्यादी नाम आगे, सामान्या आगे दिनक में तथा तो निरूपित अधिकरणता ये कहाँ रहेगा सामान्य निरूपित अधिकरणता द्रव्य कर्म में और न सामान्य आदो अधिकरणता नहीं रहेगा तो सामान्य आदि में भी सामान्य रहेगा नहीं रहेगा किस संबंध से सामानाधिकरण संबंध इसको ने इसका घटक संबंध क्या है समवाय संबंध इसको कहते हैं एकार्थ समवाय तो कहते हैं आगे न सामान्य आदो सामान्य निरूपित अधिकरणता न सामान्य आदो क्योंकि एकार्थ समवाय संबंध से सामान्य सामान्य में रह जाएगा क्या एकार्थ अथ समवाय से अधिकरणता अधिकरणता नियामकत्व अभावत् एकार्थ समवाय संबंध से अधिकरणता नहीं माना जाएगा तो वो जा करके रहता है बट वो किंतु अधिकरण बोल करके नहीं कहा जाएगा अधिकरणता अर्थात इस जिस संबंध से रहेगा अर्थात वृत्ति नियामक संबंध कहा जाएगा वृत्ति नियामक संबंध तथा इस संबंध से कोई किधर रहेगा वृत्ति नियामक संयोग संबंध जैसे संसर्ग समवाय कालिक ये सबको वृत्ति नियाम संबंध कहा जाएगा तद तो तरह जो हो जाएंगे जैसे देशी का विशेषणता हो गया और ये जो अधिकरणता अधिकरण में रहेगा पक्षता पक्ष पक्ष में रहेगा ये सब वृत्ति नियमों संबंध नहीं होते हैं ये तो केवल हम कल्पना करते हैं ये जाकर के इधर रह गया तो जहां इस प्रकार की कल्पना नहीं वास्तविक कोई रहता है पदार्थ तभी वहा कहा जाएगा कि ये वृत्ति नियामक संबंध इसी प्रकार के एकार्थ समवाय सम्बंध अर्थात सामान अधिकरणीय संबंध ही ये वृत्ति नियामक संबंध नहीं है एकार्थ अर्थ से अधिकरणता नियामकत्व अभावत्थ एकार्थ समवाय संबंध ये अधिकरणता का नियामक नहीं होगा अर्थात इस संबंध से कोई आधेय कोई अधिकरण ऐसा नहीं होंगे अच्छा उत्तरार्ध में कहा गया पारिमांडल्य भिन्न पारिमांडल्य भिन्ना नाम कारण तुम तो टीका में उसके लिए कहते हैं अप्रसिद्धत्वात पारिमांडल्य पदार्थं निर्वक्ति ये जो पारिमांडल्य ये पद ये पद का जो अर्थ है पदार्थ ये अप्रसिद्ध ये तो ये कारिका पढ़ने से पहले तो ये पता नहीं रहता तो इसलिए कहते हैं अप्रसिद्धत्वात है, पारिमांडल्य पदार्थक निर्वक्ति तो हम लोग किसे तर्क संग्रह थोड़ा दिन पहले पंद्रह दिन पढ़े फिर बाद में वो नहीं पढ़ाए तो जहाँ ये परमाणु आया पारिमंडल्य कहने लगे हम लोग तो बिल्कुल एक दो नया शब्द ये क्या चीज है अरे परमाणु का जो परिमाण है उसको पारिमंडल्य कहा जाता है जहाँ परिमाण आता है ना तर्क संग्रह में मूल मूल में तो वहाँ आता है अणु रसो और महत और दीर्घ कहा जाएगा तो अणु ये परमाणु में रहेगा परमाणुतम और दिव्यणुक में मध्यम अणुतम जो परमाणु में परमाणुत्म रहेगा उसको हम ही पारिमांडल्य कहे पारिमांडल्यम पारिमंडल्य पदार्थ पद का अर्थ कहते हैं मूल में पारिमांडल्यम अणुपरिमाणम यहाँ पारिमांडल्यम अणुपरिमाणम अर्थात अणु ये परमाणु भी अणु है और भी अणुखे अर्थात ये दोनों का परिमाण को पारिमांडल्य कहा जाएगा तो जो पारिमांडल्य होगा वो कारण होगा नहीं होगा पारिमांडल्य भिन्ना नम कारणत्व आगे दिनोकरी में तद भिन्ना नम तद भिन्ना नम कारणत्म तद भिन्ना नम अर्थात पारिमांडल्य भिन्ना नम मुक्तावली में दिया कारणत्व तद भिन्ना नम क्योंकि मूल में पंक्ति है इसका हम अर्थ निकालेंगे पारिमांडल कारण तो पारिमंडल अकारणवत् ये अर्थ आएगा कि साक्षातर्थ है पारिमंडल कारण तदिना पारिमंडल्य भिन्ना तो पारिमांडल्य भिन्न जो हो जाएंगे वो लक्ष्य हो जाएगा और लक्षण क्या होगा पारिमांडल्य भिन्ना नाम लक्षण क्या हो जाएगा कारण तो पारिमांडल्य भिन्नाम आन। कारण तो ये हो गया कारण तो हो गया लक्षण पारिमांडल्य भिन्न ये हो गया लक्ष्य ननु दुक परिमाणस्य से कारण अभावत जो द्योणुकों का परिमाण होता है वो भी कारण नहीं है अभी जो दियणु का परिमाण है वो पारिमांडल्य भिन्न है तो हम क्या कहते हैं लक्षण मूल में क्या कहा गया पारिमांडल्य भिन्न आनाम ये हो जाएंगे उद्देश्य तो पारिमांडल्य भिन्न आनाम कहने से जो उद्देश्य होगा उसमें दियोणु का परिमाण भी आएगा क्योंकि पारिमांडल्य होगा परमाणु का परिमाण कहेंगे तो दियोणु का परिमाण ये भी उद्देश्य कोटी में आया लक्ष्य हो गया अभी लक्षण क्या है कारण तो अभी देवणुको परिमाण में किंतु कारणत्व तो नहीं है देवणुको परिमाण किंतु लक्ष्य है क्योंकि पारिमंडल भिन्न हो गया लक्ष्य हो गया और कारणत्व तो है लक्षण उसमें जाना चाहिए था किंतु नहीं गया क्या दोष हो जाएगा अभ्याप्ति। इसलिए पंक्ति है ननु देवणुको परिमाण से कारणत्व तो अभावत् तत्र अव्याप्ति आप लोगों का पुस्तक में क्या है अतिव्याप्ति है हम लोग का पुस्तक में तो अव्याप्ति है अर्थात तो मूल में जैसा पाठ है पारिमांडल्य भिन्न जो होगा वो लक्ष्य हो जाएगा उसमें लक्षण रहेगा कारणत्वम तो जो परिमाण हो गया ये लक्ष्य हो गया उसमें किंतु तो कारणत्व तो रूपों का लक्षण नहीं रहा नहीं रहने से अव्याप्ति हो जाएगी ये कैसे निर्णय होगा क्योंकि पारिमांडल्यणु परिमाण कह दिया अणु कहने से परमाणु लेना है तो दिवन को क्यूँ लेंगे इसके लिए तर्क दिखाते हैं लेना चाहिए अगर हम कहेंगे कि पारिमांडल्य भिन्ना नाम कारणत्व उसका अर्थ हो जाएगा पारिमांडल्य अकार तो जो पारिमांडल्य होगा वही अकारण होगा ऐसा अर्थ आया अभी जो दियोण को परिमाण है वो पारिमांडल्य है क्या अभी नहीं है तो हम कहते हैं हमारा लक्षण होता है कारणत्व जो दीवणु का परिमाण है वो लक्ष्य नहीं है क्योंकि लक्ष्य हमारा वाक्य है कि पारिमांडल्य से पारिमांडल्यम अकारणम ऐसा हमारा लक्षण आर्थिक लक्षणा तो पारिमांडल्य से अकारणत्वम तो ये अकारणत्वम लक्षण पारिमांडल्य का हुआ अगर पारिमांडल्य को छोड़ करके अन्यत्र चला जाएगा पारिमांडल्य लक्ष्य उससे अन्य जो हो जाएगा वो अलक्ष्य अलक्ष्य दियोणु का परिमाण अलक्ष्य हुआ उसमें अभी अकारोत्वम ये लक्षण है हो गया परिमंडले से भिन्न हो गया दे परिमाण वो अलक्ष्य है और परिमंडले का लक्षण हो गया अकारणत्वम तो ये अकारणत्वम केवल लक्ष्य परिमंडले में रहना चाहिए अभी गया परिमाण में परिमाण लक्ष्य है ना अलक्ष्य है अलक्ष्य तो अलक्ष्य लक्षण वृत्ति क्या कहेंगे अतिव्याप्ति आर्थिक लेंगे तो अतिव्याप्ति घटेगा अगर शाब्दी का लेंगे तो अव्याप्ति होगा अतमांडल्य पदम दियोणुक परिमाण से उपलक्ष्य कम अभी पारिमांडल्य कहने से दियोणुक परिमाण को भी लेगा अर्थात अभी लक्ष्य परमाणु का परिमाण होगा न दियोणु परिमाण हो जाएगा दोनों हो जाएंगे तो पारिमांडल्य भिन्ना नाम अर्थात तो परमाणु का परिमाण दीणु का परिमाण छोड़ करके बाकी जितने वो सब कारण होंगे हैं ना तस्यापि अलक्ष्यम इति अभिप्रेत्य आह अच्छा इससे तो इसलिए आप अच्छा इससे तो अतिव्याप्ति ही लाना पड़ेगा क्योंकि तस्यापि अलक्ष्य तुम का परिमाण ये भी अलक्ष्य है किंतु तो उसमें ये तुम चला जाता है ये आगे पंक्ति लेने से अति व्यक्ति होना चाहिए तो। ना अलक्ष्य उसमें तुम दिया है अच्छा तो तो फिर इस किताब अनुसार भी वो घटेगा इसमें दोनों में न तस्यापि अलक्ष्य उसमें लक्ष्यत्व तो दिया है अभी क्या है अगर दियोणुकों को भी पारिमांडल्य कहने से दियोणु परिमाणों को भी ले लिया जाएगा तब लक्षण कहा जाता है कि पारिमांडल्य से अकार पारिमांडल्य से अकारणत्व तभी जो दियणु परिमाण हुआ वो भी पारिमांडल्य में आ गया तो अकारणत्व आपका क्या दिया लक्ष्यत्म दिया हाँ लक्ष्यत्म अतिव्याप्ति लेने से वहाँ लक, लक्ष्यत्व दिया है वो लक्ष्य हो जाएगा ज्ञान को परिमाण में भी लक्ष्य हो जाएगा लक्ष्य होने से उसमें लक्षण रहेगा तो अकार ठीक है ठीक है तो दोष के लिए कहता है तस्यापी तो, लक्ष्यत्वम ना वो तो तस्यापी लक्ष्यत्वम किंतु लक्षण ज्ञान हाँ ठीक है ठीक है तस्यापी लक्ष्यत्म लक्ष्यत्व ही होगा कैसे का परिमाण दियोणुकपरिमाणस्याणम पारिमांडल्यपदम पारिमांडल्यपम उपलक्ष्यकम होना सा ठीक था उपलक्षण होना चाहिए वो पदस्य उपलक्षण नहीं तो पद उपलक्ष्यकम ये ऐसा होना चाहिए था ठीक है त लक्षण थोड़ा कर लेना पड़ेगा तेनाली अर्थात दियोणुकमाणस्या अलक्ष्यव अलक्ष्यव अर्थात लक्षण हो गया कारणत्वम हा ठीक है हम लोग का पाठ के अनुसार तो ये ठीक होगा हम लोग का पाठ है कि तत्र अव्याप्ति अर्थात तो वाक्य लिया जाएगा पारिमांडल्य भिन्न जो है वो कारण होंगे तो पारिमांडल्य भिन्न जो होंगे वो कारण होंगे तो पारिमांडल्य भिन्न अभी पारिमांडल्य में धीन को भी ले लिया गया तो लेने से लक्ष्य हो गया पारिमांडल्य भिन्न तो पारिमांडल्य में दियोणु को भी आ गया तभी तो दियोणु को कारण तो लक्ष्य कोटि में आएगा ना अलक्ष्य कोटि में आ जाएगा अलक्ष्य कोटि में आ जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि तस्यापी तो दियोणु को परिमाण ये भी अलक्ष्य कोटि में आ गया क्योंकि लक्ष्य कौन है पारिमांडल्य भिन्न पारिमांडल्य भिन्न जो होंगे वो कारण बनेंगे और दियोणु का परिमाण ये भी पारिमांडल्य में आ गया तद भिन्न नहीं है तद भिन्न जो होगा वो हमारा लक्ष्य होगा इसलिए दियोणु का परिमाण ये भी अलक्ष्य हो गया तो ऊपर में अगर अव्याप्ति रहेगा कारण तो अभाव तो तत्र अव्याप्ति लिखेंगे तो यह अलक्ष्यत्व ये ठीक घटेगा और वहाँ अतिव्याप्ति लिखेंगे तो यहाँ लक्ष्यत्व अतिव्याप्ति लिखने से ये लक्ष्यत्व तो हो जाएगा तो क्योंकि वहाँ वाक्य हो जाएगा पारिमांडल्य अकारणत्वम हाँ ठीक है लक्ष्यत्व तो हो जाएगा पारिमांडल्य अकार पारिमांडल्य में भी दीर्ण का परिमाण भी आ गया ये भी अकारण है दिणु का परिमाण भी अकारण है तो पारिमांडल्य कहने से परिमाण भी आएगा दिणु का परिमाण भी आएगा तो पारिमांडल्य तुम लक्ष्य कोटि में पारिमांडल्य ले रहे हैं तो उसमें दिणु का परिमाण भी आ गया तो वो भी लक्ष्य हो जाएगा तो आप लोगों का पुस्तक अनुसार वो ठीक है फिर तत्र अतिव्याप्ति है तो नीचे तस्यापी लक्ष्यत्वम रखेंगे और हम लोग का पुस्तक में तत्र अव्याप्ति रखेंगे तो नीचे अलक्ष्यत्व ठीक है किंतु हम लोग का पुस्तक के अनुसार शाब्दिक लिया जाता है आप लोगों का पुस्तक के अनुसार आर्थिकल है ना पड़ेगा थोड़ा अंतर आएगा अच्छा अनुपरिमाणम तु मूल में पूर्व पृष्ठ में हम लोग का पुस्तक में अनुपरिमाणम तु न कश्यापी कारणम अनुपरिमाण ये किसी का कारण नहीं होगा तथा भिन्न जो हो जाएंगे वो कारण होंगे अनुपरिमाणम कहने से परमाणु दिव को दोनों को लिया जाएगा न कश्यापी कारण आगे टीका में परमाणु दियणुक साधारण अणुपरिमाण तु इत्यर्थः जो अणुपरिमाणम कह गए परमाणु दियोणुक साधारण तो अनुलेगा कारण पारिमांडल्य कारणत्व बाधकम् आह पारिमाण्डल्य क्यों कारण नहीं होगा तद भिन्न जो होंगे कारण होंगे पारिमाण्डल्य कारण नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्या बाधक है उसके लिए कहते हैं तद्धि आगे वही दिन कर अणुपरिमाणम ही अनुपरिमाण अर्थ दोनों परमाणु दिणु का आगे मूल में तद ही, तद ही का अर्थ तदपद से अनुपरिमाण स्व आश्रय आरब्ध द्रव्य परिमाण आरंभकम भवेत कोई भी परिमाण होगा जैसे कपाल परिमाण स्वपद से कपाल परिमाण लेंगे अभी कपाल परिमाण का आश्रय कौन होगा कपाल कपाल स्व आश्रय कपाल परिमाण आश्रय हो घटा। तो घटा तो गया कपाल आगे तेन आरब्ध द्रव्य कपाल आरब्ध द्रव्य में क्या हो जाएगा घट तो घट परिमाण का आरंभकम भवे अर्थात स्वपद से कपाल परिमाण उसका आश्रय हो गया कपाल तेन आरब्ध हो गया घट घट का परिमाण का आरंभक होगा स्व स्व का अर्थ कपाल परिमाण तो कपाल परिमाण घट परिमाण का आरंभ को होता है तो इसी प्रकार के अर्थात अवयव गुण अवयवी गुण का आरंभ होता है तो अवयव गुण अवयवी गुण का आरंभ अर्थात कारण हुआ एक किस प्रकार का कारण हुआ तीन प्रकार के कारण से अवयव गुण अवयवी गुण का कारण अवयवी गुण पट रूप उसका समवायिक कारण हो कौन होगा पट रूप अवयवी गुण पट रूप उसका समवायी कारण कौन होगा पट और अवयवी गुण हो गया पट रूप दुण। उसका असमवाय कारण कौन होगा तंत्र रूप इसी प्रकार के घट परिमाण ये हो गया भी परिमाण उसका असमवाय कारण कौन होगा कपाल परिमाण और घट परिमाण का समवायिक कारण कौन होगा प्रश्न सुने है नहीं सुने अब घट परिमाण का समवायि कारण क्या होगा आप यहां रहना किधर जाते हो आप <laughs> घट परिमाण का समवायि कारण घट परिमाण किस में रहेगा घट में रहेगा उसका क्या होगा? घट परिमाण घट में किसम से रहेगा परिमाण का कारण कौन होगा कौन होगा घट ही होगा आप यहाँ रहने से तो घटो करेंगे अन्यत्र कहा घटो घट नहीं मेकअप तो ठीक है अभी कपाल परिमाण का आश्रय हो गया कपाल तेन आरब्ध द्रव्य हो गया घट घट परिमाण का आरम्भ को हो गया कपाल परिमाण ये नया एकों का नियम है आश्रय द्रव्य परिमाण आरंभ को होगा ये उनका नियम है इसी प्रकार की अभी परमाणु का परिमाण उसका आश्रय कौन होगा परमाणु तेन आरब्ध द्रव्य कौन होगा को तो को का जो परिमाण होगा उसका असंभाविकारण कौन होना चाहिए परमाणु का परिमाण ऐसा होना चाहिए आगे मूल में कहते हैं तच्च न संभवतें मुक्तावली में कहते हैं तत्व न संभवती अर्थात परमाणु का परिमाण को का परिमाण का आरंभ कर नहीं हो पाएगा यह संभव नहीं होगा दिनक में संभवते चुर्थ है क्या इसका है? इसका क्या अर्थ है तू शब्द का जो अर्थ होता है चकार उसी अर्थ में व्यवहार हुआ तो अर्थात तत तू न संभवती तू, तू का अर्थ किंतु अर्थात तत किंतु न संभवती होना चाहिए अवयव परिमाण से अवयवी परिमाण आरंभ होना चाहिए किंतु यहाँ परमाणु का क्षेत्र में वो नहीं होगा तत्व न संभवती आगे दिनकी में तेतुमा क्या कैसे आगे कहते हैं तत्र हेतुमाह अभी कहते हैं परिमाण से स्वमान सजातीय आगे मूल में देखिए परिमाण से स्वसमान जातीय उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियम परिमाण कपाल कपाल परिमाण से स्वमानीय अभी कपाल का परिमाण क्या है कपाल का परिमाण क्या होगा मध्यम मध्यम महत्व और उसमें ह्रस्वत्व तो रहेगा ना दीर्घत्व तो रहेगा दीर्घत्व तो मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व रहेगा तो परिमाण स्व सजातीय उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियम स्व सजातीय अगर महत्व है तो उत्कृष्ट महत्व करवा देगा अगर दीर्घत्व है तो उत्कृष्ट दीर्घत्व करवाएगा अगर उसमें अनुत्व है तो क्या कराएगा उत्कृष्ट अनुत्व कराएगा तो जो उत्कृष्ट अणुत्व होगा अर्थात आगे क्या प्रत्यय लगाएंगे अनुतर लगा देंगे तो उत्कृष्ट अणु अर्थात और, तो और छोटा अणु हो जाएगा अणुतर हो जाएगा परिमाण से स्वसजातीय उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियम तो होने से अणु और ह्रस्व से जो आगे अवयवी बनेगा वो अनुतर और ह्रस्व तर हो जाएगा आगे कहते हैं महद आरब्धस्य महतरत्व पथ जो महत्व पदार्थ से आरंभ होगा अवयवी उसका परिमाण आ जाएगा महत्तरत्वम इसी प्रकार की अणुजन्य अनुतरत्व प्रसंग कभी परमाणु में परिमाण हो गया अणु परिमाण कहेंगे और उससे जो दियोणु को बनेगा वो अनुतर हो जाएगा अभी दियोणुको में अनुतर आ गया अभी तीन दियोणु को बनकर के क्या मिलकर के क्या होंगे तीन दियोणु को मिलने से त्रियाणु को होगा अभी दियोणुको में है अणुतर अभी वो मिल करके जब त्रियाणु को बनेगा वो क्या हो जाएगा अनुतम हो जाएगा तो अनुतम हो जाने से त्रियाणु का ये प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं होगा क्योंकि से प्रत्यक्ष होने के लिए क्या परिमाण चाहिए महत्व परिमाण चाहिए तो अभी से ग्रहण नहीं होगा महदारब्ध से अनुजन्यस्य अनुतरत्व अणुतरत्व प्रसंगात दिनाकरी में साजात्यम अत्र परिमाण विभाजक रूपेण बोध्यम तो कहा गया कि स्व परिमाण से स्वजातीय उत्कृष्ट परिमाण आरंभक तो स्व सजातीय यहाँ जाति से क्या लेंगे कहते हैं साजात्यम अत्र परिमाण विभाजक रूपेण परिमाण विभाजक तो परिमाण विभाजक चार होते हैं अणुत्व रस्वत्व महत्व दीर्घत्व तो स्व सजातीय अर्थात ये चार ही लेना है नहीं तो कहेंगे कि स्व सजातीय परिमाण में परिमाणत्व तो जाति रहेगा तो जो परिमाणत्व तो जाति ये अणुत्व में रहेगा ना महत्व में रहेगा आ दोनों में रह जाएगा तो स्व सजातीय कहने से ये परिमाण विभाजक तो धर्म को लेंगे नहीं कि परिमाणत्व रूपक जाति को लेकर के कहेंगे तो अर्थात तो अणु भी महत्व बनाए क्योंकि सजातीय हो गया अणु में भी परिमाण तो रहेगा और महत्व तो में भी परिमाण तो रहेगा कहीं तो स्व सजातीय हो गया अणु भी महत्व बना दे तो कहते हैं नहीं यहाँ साजात्य का अर्थ परिमाण विभाजक उपाधि जो लिया जाता है अर्थात तो अणुत्व तो है तो अणुत्व तो ही बनाएगा महत्व तो है तो महत्व तो ही बनाएगा प्रसंगात आगे दिनकी में अणुजन्य शेटी जो होगा उत्कृष्ट अणुजन्य तो होने से वो अणुतर हो जाएगा तो अभी कहेगा न चुजन्य अणुज स अधिक हो गया हम लोग का पुस्तक में अणुजन्य अनुतरत्व तो अस्तु क्योंकि ये सिद्धांत यहाँ क्या कहता है कि अनु अगर परमाणु का जो परिमाण है अगर वो कारण होगा तो दीअणु का परिमाण को बनाएगा तो बनाने से और अणुतर हो जाएगा पूर्व पक्ष के अणु नणुजन्य अणुतरत्व अस्तु ऐसा नहीं है क्या है चाक्षुष जन्य से अणुतरत्व ओह चु सजन्य ऐसे पाठ था ना ना ना न न अच्छा अनु नहीं होकर के क्षू हो गया अच्छा वो चाक्षु सो, नहीं स को काट दीजिए और अनु क्यू को अनु कर दीजिए नच अणुज यहाँ तो नचा अणु सजन्य अर्थात धीरे धीरे अपभ्रंश होता है <laughs> अणुजन्य हो रहा मतलब नचाणु ये मूल पाठ चाहिए तो नाणु जन्य में कोई पहले सौ लिख दिया न चाणु दूसरा आदमी सोचा की नाणु स क्या होगा ये न चाक्षुस होना चाहिए तो उन्होंने को क्यू कर दिया तो इस प्रकार के हम लोग मतलब बचपन में सुनते थे भारत कब स्वाधीन हुआ कहते हैं अगस्त पंद्रह दूसरे उसका पीछे वाला व्यक्ति वो देख करके लिख दिया अगस्त पंदर को पौ के जाके में बहुत लिख दिया तो लिख दिया कि अगस्त बंदर उसका पीछे वाला देख करके सो जाए अगस्त बंदर क्या ये मतलब कोलकाता बंदर होना चाहिए वो लिख दिया कोलकाता बंदर ऐसे अपभ्रंश होता है चलिए न्याय का पाठ बाहर नहीं जाना चाहिए न चाह अणुज अणुतरत्व मस्त तो अणुजन्य जो होगा अनुतर हो, अनु हो किम बाधकम इति न च वाच्यम तथा सति त्रुटेर अचाक्षुषत्व प्रसंगात त्रुटेर अर्थात त्रुटि तो किसको कहते हैं त्रिअणुक अगर अणुजन्य को अनुतर हो तो कोई बाधक को नहीं है अर्थात तो परमाणु परिमाण द्व्योणुक परिमाण का असमवाय कारण हो और परमाणु परिमाण द्विओणुक में अनुतर बनाए क्या हानि हो जाएगा तो कहते हैं अगर परमाणु परिमाण दियोणुक में अणुतर बनाएगा दियोणुक परिमाण को में अनुतम बना देगा तो फिर चाक्षुष नहीं होगा तथा तो सती त्रुटेर अचाक्षुत्व प्रसंगात क्योंकि द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति क्या परिमाण चाहिए महत्व परिमाण चाहिए अभी को में अगर अणुतमत्व परिमाण आ जाएगा तो चाक्षुस नहीं होगा तो ठीक है यहाँ तक हो गया त्रुटेर अचाक्षुसत्व अच्छा ये दिन रामरुद्री देखिए शा, है उसके आगे परिमाण विभाजक सागे अच्छा परिमाण सॉरी परिमाण विभाजक उपाध्याय परिमाण हो गया अणुत्व महत्व और ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ये परिमाण है दीर्घ ये परिमाण है किंतु अणुत्व महत्व पदार्थ हो गया अनु उसमें परिमाण रहेगा अणुत्व पदार्थ हो गया महत्व उसमें परिमाण रहेगा महत्व तो अणुत्व महत्व ह्रस्व दीर्घ ये हो गया परिमाण उसका विभाजक उपाधि हो गया और तो लगाना पड़ेगा इसलिए दे दिए अणु तत्व महत्वत्व ह्रसवत्व दीर्घत्व ये हो गए परिमाण विभाजक उपाधि आगे अचाक्षुसत्व प्रसंगात राम में उसके आगे महत्व अभाव त्रिवणुको में महत्व नहीं रहेगा अगर परमाणु परिमाण से बनने लगेगा तो त्रिअणुको में महत्व नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो अचाक्षु सत्व प्रसंगात आगे दिनोपरि में नुन तरी द्योणुकादि परिमाण से किम जनकमित चेत अगर द्योणुकमाण परमाणु परिमाण से नहीं बना तो दियोंणुकिमाण फिर किससे बनेगा इति इतना कहते संख्या हैं इति अवेहि संख्या ही अवेहि अवेहि अवे में धातु क्या होगा इणगत अब पूर्वक ज्ञान ग्यर्थ का धातु ज्ञाथक होते हैं तो संख्या अर्थात तो परमाणुगत ये जो द्वित संख्या तो ये येणुक परिमाण का आरम्भ होंगे परमाणु का परिमाण नहीं परमाणु का तो संख्या ये परिमाण का आरम्भ होंगे अच्छा व्यक्ति भविष्यति च इदम उपरिष्टात ये बात आगे स्पष्ट हो जाएगा उपरिष्ठात टीका में दे दिए रामरुद्री में उपरिष्ठात गुण निरूपण है इत्यर्थ जहाँ गुण का निरूपण होगा वहां विचार किया जाएगा कि परिमाण कैसे बनते हैं मूलस्य से परिहरति परिहर मूल में कहा गया कि पारिमांडल्य भिन्ना पारिमांडल्य भिन्ना कारणत्वम ये न्यून हो गया क्यों आगे न, मुक्तावली में कहते हैं एवं परम महत परिमाण सामान्यम विशेषाश्च बोध्या पारिमांडल्य भिन्न जो होंगे कारण होंगे ये न्यून हो गया ये बात अर्थात जैसे कहते हैं सूत्रकार कहें आगे बाढ़ कहते हैं इति व्याख्यान उपसंख्यान अर्थात इनको भी गिनाना चाहिए था इसी प्रकार के कहते हैं न्यून हो गया कारिका में एवं अर्थात तो पारिमांडल्य भिन्न खाली पारिमांडल्य ने ये भी कौन कहते हैं परम महत और परम महत परिमाणम अतीन्द्रिय सामान्यम अतीन्द्रिय सामान्य अर्थात तो अतीन्द्रिय पदार्थ सामान्यम अतीन्द्रिय कौन हो जाएंगे पदार्थ कौन होगा इंद्रिय उसमें भी इंद्रियत्व तो रहेगा और गुरुत्व तो अतिय है धर्माधर्म अतिय है उनमें जो सामान्य रहेंगे वो भी किसी का कारण नहीं होंगे संस्कार हाँ संस्कार भी अतिय है संस्कार में वेग वेग अतिय होगा कर्म अतिय होने से भावना स्थिति स्थापक स्थिति स्थापक गुण भी अतिद्रिय हम उसका कार्य देखते हैं स्थिति स्थापकों का कार्य जो जो चटाई फिर रोल हो जाना तो किन्तु स्थिति स्थापक का तो दिखेगा नहीं अच्छा परम महत परिमाणम अतिद्रिय अनिष्ठ सामान्यम और विशेषा विशेष भिशेशा ये भी किसी के प्रति कारण नहीं होंगे तो मूल में कहा था पारिमांडल्य भिन्न जितने होंगे वो सब कारण होंगे तो अभी जोड़ते हैं पारिमांडल्य परम महत परिमाणम अतीन्द्रियनिष्ठ सामान्यम विशेष ये भी सब कारण नहीं होंगे तो विशेषाच बोध्या बोध्या अर्थात तो अकारणम ये भी कारण नहीं होंगे दिनकी में बोध्यान्वय एव अर्थात ये तीन ये भी कारण नहीं होते हैं ऐसे जानना चाहिए न कारण पूरा वाक्य कह दें ऐसे कारण नहीं हुआ ये तीन भी कारण नहीं होंगे महत्व ईन्द्रियकोर महत्वसाम स्व विषय लौकिक प्रत्यक्ष हेतुवात्मतीन्द्रिय विशेषणे तो अभी जो तीन अधिक कहा गया अकारण गोष्ठी में उसमें कहा गया परम महत परिमाण तो इसमें विशेषण क्या दे दिए परमा और अतिद्रिय सामान्यम इसमें भी एक विशेषण आ गया अतीन्द्रिय अगर ये विशेषण नहीं देंगे तो हो जाएगा महत परिमाणम और सामान्य ये भी कारण नहीं बनते इस प्रकार होगा तो उसके लिए कहते हैं इंद्रिय क्योर महत्व सामान्य यो हो जो महत्व है महत्व वस्तु में महत्व परिमाण रहेगा घट में रहेगा तो यह इंद्रियक अर्थात इंद्रिय ग्राह्य है घट में रहने वाला जो महत्व परिमाण और घट में रहने वाला घटत्व ये तो इंद्रिय ग्राह्य है तो इंद्रिय ग्राह्य जो चाक्षुष ज्ञान होगा उसके प्रति वो विषय विषयत्व कारण है नहीं है तो कारण बन गए तो कहते हैं इंद्रिय कौ हो महत्व सामान्य यो हो स्व विषय लौकिक प्रत्यक्ष स्व विषय लौकिक प्रत्यक्ष तो स्वपद से किसको लिया जाएगा महत्व और सामान्य तो महत्व सामान्य का जो लौकिक प्रत्यक्ष होगा उसके प्रति महत्व और सामान्य ये कारण होंगे नहीं होंगे तो इसलिए आप कैसे कहेंगे कि महत्व और सामान्य ये भी कारण कोटि में नहीं आएंगे तो इसलिए विशेषण दे दिया महत्व कारण कोटि में नहीं आएगा ये बात नहीं परम महत्व कारण कोटि में नहीं आएगा सामान्य कारण कोटि में मतलब अकारण कोटि में आएगा ये बात नहीं है अतीन्द्रिय सामान्य में ये अकारण कोटि में आ जाएंगे सो विषय लौकिक प्रत्यक्ष इसलिए परमत्व अतीन्द्रियवे इह विशेषणम् इह अर्थात रामरुद्री में कहते हैं महत्व सामान्य और महत्व और सामान्य में विशेषण दे दिया गया महत्व में क्या विशेषण दे दिया परम महत्वम और सामान्य में अतिद्रियत्व अगर ये दोनों विशेषण नहीं देंगे तो वो कारण में आ जाएंगे अगर महत्व नहीं देंगे परम नहीं देंगे महत्व तो कारण कुटी में आएगा अतिद्रिय नहीं देंगे सामान्य भी तो कारण कुटी में आएगा इसलिए दोनों विशेषण दिया गया अच्छा ठीक है आज यहाँ तक अभी आगे तीन दिन अवकाश रहेगा ओ शंकर शंकराचार्य केशव वाधरायण सूत्र्यतौ वंदे भगवरो गुरराज मूर्तिभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणमूर्त नम ओ शातिशिशाति